पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णा पूर्णमदे पूर्णश पूर्णमादा पूर्णमेवा वशिष्य ीमद्गीतायोदश्याय द्वितीय श्लोक के ऊपर विचार चल रहा है उसमें कहा गया क्षेत्रज्ञम चापी त्यत्र क्षेत्रज्ञ ईश्वर ऐक्यम स्वाभिष्टम अष्टतम क्षेत्रज्ञ चाभिमान विधि जो कहा गया था द्वितीय श्लोक में उसमें क्षेत्रज्ञ जो कहा गया है इसमें क्षेत्रज्ञ ईश्वर ऐक्यम के जिसको कहा था ईश्वर का इस पर एकता है ये दिखाने के लिए है क्षेत्रज्ञ चापिमान विधि ऐसा कहा था ऐक्य के बारे में स्वाभिष्ट अपने सिद्धांत वाविष्ट वही है क्षेत्रज्ञ और ईश्वर एक है भिन्न नहीं है अपना इष्ट जो अष्ट तो उसी को करने के लिए प्राग उक्तम एव चौद्यम अनुग्रह पहले जो कहा हुआ था प्रश्न पूर्वाजि ने कहा था वही प्रश्न को यहां फिर अनुवाद करते हैं अपना अविष्टा है क्षेत्रज्ञ परमात्मा ही है भिन्न नहीं है क्षेत्र जम चार के द्वारा इसमें इसके जो पहले निष्कर्ष निकाला गया था फिर भी एक बार उसी को ही पूर्व पक्ष ने जैसा कहा था उसको अनुवाद करके उसे दृढ़ करते मजबूत करते हैं क्षेत्र के परमात्मा ही है ये तो कहा था ये तो वासी भाई कहा था यह तो उत्तम पूर्ववादी ने तो कहा था चार सौ पृष्ठ में कहा था चार सौ ग्यारह पृष्ठ में कहा था ईश्वर से क्षेत्र के ऐक्य एकत्र एक संसारी तो प्राभूति यदि ईश्वर क्षेत्र के एक साथ एकता करते हैं तो संसारी बन जाएगा ईश्वर क्षेत्रज्ञ की प्रधानता देंगे दो मिलना है तो क्षेत्रज्ञ की प्रधानता देगी ईश्वरी हो जाएगा संसारी सुखी दुखी हो जाएगा और क्षेत्रज्ञा नाम तो से ईश्वर एकत्व क्षेत्रज्ञों को ईश्वर में मिलाएंगे दो को एक करना है स्थिति में क्या होगा संसारियों संसारी क्षेत्रज्ञ रहा नहीं संसारी रहा नहीं संसारी अभाव आद संसारसंग पूर्व आदि में दोष संसार का अभाव हो जाएगा सुख दुख आदि संसार होने वाला नहीं होगा किंतु हो रहा है क्षेत्र को भिन्न मानना पड़ेगा ईश्वर से ये पूर्वादि का कहना है ठीक में कहते हैं तात्विक एकत्व अतात्विक संसारित्व इति अंगीकृत उक्तम एवं समाधि स्वा थे उत्तर दिया था सिद्धांत ने विद्या और अविद्या को लेकर हो जाता कहा था तात्विक है एकत्व वास्तव में एकत्व है अवास्तविक है अतात्विक है संसारित्व अविद्या काल में संसारित्व भाषता है ज्ञान काल में नहीं भासता, वास्तविक तो एकता एक है उनके दोनों की क्योंकि संसारी अवस्था में मैंने अज्ञान अवस्था में संसारी तो भासता है ये संसारी तो सिद्ध नहीं है अतात्विक है वास्तविक नहीं है वास्तव में एक ही है यही उत्तर दिया गया था पहले एक उक्तमे वो समाधि में जो उत्तर दिया गया था उसको याद दिलाते सिद्धांत यहां पर एतौ कहातौ दोष प्रत्युक्त ये दोनों दोष खंडित हो गया हमने खंडन कर दिया है क्यों तो वास्तविक अवैध है अवास्तविक कल्पित तो भेद है उपाधि का ही है वास्तविक अवैध है ये कहा हमने ये दोनों दोषों का हमने जाकर चाहे ईश्वर को संसारी होना भी नहीं और इस संसारी को ईश्वर के साथ एकता करने पर संसारा भाव होना भी नहीं दोनों दोष हमने खंडन मानी विद्या अविद्या लेकर के कहा गया था यही है एक तो दोषों प्रत्युक्तों विद्या विद्य और विलक्षण विवाद और ज्ञान और अज्ञान की विलक्षणता देखी गई है क्यों महाभारत के श्लोक लाकर के की कहा था कुशान सर्पान कुशाग्राणी तथोदपान ज्ञाप्त मनुष्य परिवर्तयती अज्ञानता तथा पतंति कैसे पश्य यतो पश्यथोपदिष्ट ऐसा महाभारत के श्लोक का ला कर था देखो सर्पों को सर्प है सामने अथवा कुशा के अग्रभाग पड़ा हुआ है उसके ठोट नीचे से निकल रहे हुँ। सूखते हुँ। कुवा, कुवा हो सूखते हैं अथवा कुआ सामने कुआ हो ज्ञान और अज्ञान में फल हो जाता हुआ ज्ञान होने पर उसकी निवृत्ति हो जाती व्यक्ति सर्प के सामने नहीं जाएगा सर्प पकड़ेगा नहीं कुआ में गिरेगा नहीं ज्ञान होने पर एक कुआ है गिरेगा नहीं कुसा के अग्रभाग बड़े रोकीलो होते हैं जाएगा ना ज्ञान होने पर अज्ञान के कारण उसमें कोई गिर जाते हैं उसमें सर्प के सामने पहुंच जाते हैं सर्प को पकड़ने लग जाते हैं मार देता है वो सर्प हुआ में गिर जाते हैं अज्ञान के कारण ज्ञान के फल हमने बताया महाभारत के शुल्लोक ला दिखाया था ये कहते हैं प्रथम प्रत्युक्तम पूर्वादि बोले गए टीका है ईश्वर से संसारितम संसारी संसारा भाव से दो तो दो सौ ईश्वर को संसारी होना दोनों एक मानेंगे तो ईश्वरी संसारी हो जाएगा ईश्वर को जीव में मिलाएंगे तो संसारी हो जाएगा ईश्वर एक पूर्वाधि ने दोष दिया था और संसारी भाव अथवा ईश्वर में मिलाएंगे जीव को तो संसारी नहीं मिलेगा परमात्मा एक ही होगा संसारा भाव से उतम दोष दोष पूर्वाधि ने दिया था कहा था विद्या विद्य विद्या वैलक्षण ने भी प्रथम प्रत्युत विद्या और अविद्या विद्या वहां रेप होना चाहिए आगे बह के ऊपर विलक्षण विद्या और अविद्या दोनों विलक्षणता होने पर भी कथम प्रत्युक्त कैसे खंडित हो गए दोनों दोष पूर्वादि प्रश्न करता है इति पूर्वाज पृछति पूर्वादि कैसे खंडित दोनों दोषों का निवारण कैसे शांति कैसे हो गई सिद्धांत उत्तर देना चाहते हैं कल्पित संसार एना कल्पना अधिष्ठान संबंधित करेंगे कल्पित संसार के द्वारा सुख दुखादि आत्मा में कल्पित है संसार इस कल्पित संसार के द्वारा जो कल्पित वस्तु है उसके द्वारा संसार संसाराभाव संसार का अभाव होना अथवा संसारी होना जो दोष था कल्पित संसारण संसारी नहीं होता कल्पना करती संसार की उसे संसारी नहीं होता परमात्मा और संसारा भावस यदि जी भी परमात्मा रूप हो तो संसार का अभाव होगा ये दोष भी दोनों दोष ये दोनों दोष उगत दोष हो कल्पना अधिष्ठान अद्वैन वस्तु कल्पित संसार अथवा तो कल्पना के अधिष्ठान ईश्वर परमात्मा क्षेत्र क्षेत्र की छेत्र छेत्र एक है उसमें वस्तु वस्तु तो न संबद्धम वास्तव में जो कल्पित संसार के द्वारा कल्पना का अधिष्ठान का संबंध नहीं होता रंजु के, के साथ सर्प रु में सर्प की कल्पना करते हैं वो सर्प का रंजु के साथ वास्तव में संबंध होता ही नहीं है कल्पित सर्प है वो वास्तविक नहीं है इस प्रकार यदि परिहार ऐसे खनन का सिद्धांत अविद्या इत्यादि कहा था अविद्या परिकल्पित दोष है ना तद तो विषय में वस्तु पारमार्थिक अविद्या के द्वारा जो कल्पित दोष होगा उस दोष का जो विषय बना हुआ वस्तु होगा पारवाथिक वस्तु अधिष्ठान न दुष्यति दूषित नहीं होता ऐसे सिद्धांत कहा उत्तर दिया तद विषय में कल, कल्पनास्पदम अधिष्ठान कल्पना के आश्रय बना हुआ अधिष्ठान है वो दूषित तो नहीं होता कल्पित वस्तु के द्वारा कल्पित अधिष्ठान से वस्तु दृष्टांत दृष्टान्त तो बसवा है थे कल्पित वस्तु के द्वारा तो जो अधिष्ठान होगा वो दूषित नहीं होता इसमें एक दृष्टांत दिया था उसको बताते हैं याद दिलाते हैं तथा कहा था यहां दृष्टान्तो दर्शिता हमने दृष्टांत भी दिखाया उस विषय में कल्पित वस्तु के द्वारा जो अधिष्ठान होगा दूषित नहीं होता इस विषय हमने दिया था कई क्या दृष्टान दिया मरुभूमि के जल मरुभूमि को गीला नहीं कर सकता यही दृष्टांत दिया था, था यह दृष्टांत यही कहा था तथा एक कहा था तो दर्शिता मरिची अंबसा उस देशो नपंक्ति क्रिए दे। एक कहा सूर्य के किरण रूपी जो जल है मरुभूमि में भाषण सूर्य के किरण भाषण जल रूप में उस जल के द्वारा उसर देशों नपंकी क्रियत का था जो तो उस भूमि है मरु भूमि है वो गीला नहीं किया जा सकता इस प्रकार जिस प्रकार वो है इस प्रकार यहां भी अविद्या के द्वारा जो कल्पित दोष है संसारी पुना है वास्तविक और संसारी आत्मा को तो दूषित नहीं कर सकता ईश्वर से संसारी तो अप्रसंगम प्रकट प्रकटी करते हैं ईश्वर में संसारित्व तो नहीं है संसारित्व तो का प्रसंग नहीं है ईश्वर में यही प्रकट करके प्रसंगान्तर निराशन और स्मारे थे अन्य प्रकार के खंडन का भी अन्य प्रकार अन्य का खंडन किया था प्रकारांतर का खंडन भी किया था उसको याद दिलाते हैं संसारी इत्यादि कहा संसारी अभावात, संसारा अभाव संसाराभाव प्रसंग दोषों भी कहा ईश्वर को संसारी मानने पर दोष आएगा कहा था वो दोष नहीं रहा अथवा जीव को ईश्वर मानने पर संसार का अभाव हो जाएगा ईश्वर तो संसारी नहीं है संसारी अभाव होने जैसे संसार का अभाव होगा पूर्वादी ने दोष दिया था उसके भी खंडन करते हैं कि पूर्वाधि ने कहा था संसारीढ़ो अभावात संसारा व प्रसंग दोषों की संसारी के अभाव ईश्वर में मिलाएंगे जीव को संसारी नहीं रहेगा तो संसार तो का अभाव हो जाएगा दोष दिया था पूर्वादी ने संसार तो है प्रत्यक्ष अनुभूत अनुभूत है संसार ये दोष दिया था वह भी संसार और संसारिढ़ो कल्पित उपत्य प्रति वो दोष भी खंडन हो संसार और संसारी दो है ना अज्ञान के द्वारे खड़े है ये अध्यारोप काल में है आरोप काल में है संसार और तो संसारी मैंने सुख दुखादि संसार उसको भोगने वाला जो तो संसारी है आत्मा संसारी बना हुआ अज्ञान कल्पित है अध्यारोप है अववाद काल में नहीं है यही कहा संसार और संसार जो तो अविद्या कल्पिता तो उपत्याय हाँ। यही युक्ति दी थी हमने संसार और संसारी दोनों अविद्या से कल्पिता है वास्तव में संसार भी नहीं है संसारी भी नहीं इसी कारण से हमने इसी उत्ति से खंडित कर दिया कहा ठीक है हमें कहते न तावध अविद्या संसारम संसार संसारी कल्प इत कहते हैं स्वतंत्र स्वतंत्र अविद्या स्वतंत्र होकर के अविद्या संसार और संसारी की कल्पना नहीं कर सकती नावध अविद्या देखो अविद्या जो है ना वह संसारम संसार संसार और संसारी दो है सुख दुखाधि संसार सुख भोगने वाला संसारी दोनों न कल्प यते ही कहते हैं स्वतंत्र तत्व व्याघात। यदि स्वतंत्र हो और कल्पना करने लग जाए संसार संसारी की तो क्या होगा तत्व का व्याघात अविद्या नाम ही नहीं रहेगा स्वरूप का व्याघात हो जाए हनन हो जाएगा स्वतंत्र होकर के करने सकती काम हो संसार संसारी की कल्पना यदि स्वतंत्र होकर करे तो उसका स्वरूप ही नाश हो जाएगा अविद्या ही नहीं रहेगी पारतंत्रित यदि अविद्या पारतंत्र संसार और संसारी की कल्पना करने वाली अविद्या दूसरे के अधीन हो तो आश्रयांतरा अन्य आश्रय को है ही नहीं चेतन तो भी आश्रय होना उसमें आश्रयांतरा क्षेत्र के संसारित उर्ववादी बोलता है स्वतंत्र तो नहीं मान सकते स्वरूप का ही नाश हो जाएगा उग्र पूर्ववादी की संख्या आई है को मतलब संसार संसारी की कल्पना में स्वतंत्र नहीं है अविद्या पारतंत्र पराधीन है तो आत्मा ही होगा क्षेत्रज्ञ उसका आश्रय होगा ये पूर्वादि का कहाना पारतंत्र आश्रयांतरा अन्य आश्रय तो है ही नहीं अविद्या का चेतन्य आश्रय होना है क्षेत्रज्ञ से तद्वत संसारितम तो क्षेत्रज्ञ जो होगा अविद्यावान हो जाएगा उस काल तो में पारतंत्र मानेगा तो क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ में आश्रित है वो तो क्या हो जाएगा तद्वत बने अविद्यावान हो जाएगा होने से संसारित तो आ जाएगा अविद्यावान होने से पूर्वादी शंका करता है ननो इत्यादि कहा था वास्तव ननु अविद्यावत्तों में वह क्षेत्रज्ञ से संसारित्व दोष है तत्कृतम तो दुखित्व आदि प्रत्यक्ष उड़वते करे अविद्यावान होना क्योंकि अविद्या तो तो है।, है।, है तो अविद्या है तो कहां है चेतन में ही क्षेत्रज्ञ में तो अविद्या वत्त धर्म आ जाएगा उसमें अविद्यावान हो जाएगा ये अविद्या वाला हो जाएगा होने से क्षेत्रज्ञ से अविद्यावत्तों में वो संसारित तो दोष संसारित तो दोष अविद्यावान होना संसारी बन जाएगा अविद्या वाला होने से विद्या तो संसारी है तत्कृतम से उच्च अविद्या के द्वारा किए जाने वाला दुखित संसारी होने से क्या होगा अविद्या के द्वारा किए जाने वाला सुख दुखादी है दुखित्वी प्रत्यक्षों को अविद्या के द्वारा होने वाले जो सुख दुख दुखित दुखित्वादी दुखादी है, shapes, है, है। प्रत्यक्ष उपलब्ध हो रहा है तो संसारी नहीं है कैसे मानेंगे अविद्यावान है वह संसारी है तो दुखित आना नहीं चाहिए दुखी बन रहा है संसारी है पूर्वादि की संहै ठीक कहते हैं ना न अविद्यावत्तम अविद्याकृत अनवस्थान कहते अविद्यावत जो है ना अविद्याकृत नहीं है जीव को अज्ञानी होना अविद्यावान होना यह अविद्या के द्वारा नहीं है अनवस्थाना यदि यदि ऐसा मानेगा तो अनवस्था दोष तो आ जानी है अविद्या के कारण अविद्यावान बना फिर उसको अविद्यावान सिद्ध करने वाला दूसरा एक होगा चलते चलते अनवस्था में चला जाएगा यदि अविद्या कृत हो अनवस्था यह तो उत्खात द्रष्ट उगबद अविद्या किम कर सकते कहा था पूर्वाधि कहा था क्यों तो ये गाला गया दाद जिसका इसे सर्प होगा वो तो क्या जारास क्या इसी प्रकार अविद्या कुछ काम नहीं कर सकती कहा था उस काल में तो कहते तत्कृतम तो इत्यादि कहा था तत्कृतम दुखित आदि उसके द्वारा किया गया जो दुखी दुख सुख दुख आदि धर्म है ना संसार प्रत्यक्ष उपलब्धि कैसे नहीं माने की क्षेत्र की अविद्या नहीं अविद्या तो उत्तर देते हैं अविद्या तजन्य जो संसार है ये दोनों तो ज्ञ है ज्ञान का विषय बनते हैं क्षेत्र ज्ञ जानता है उसको उसके ज्ञान का विषय बना हुआ है अविद्या तजयोर अविद्या तजन्य संसार सुख सुखित्व दुखित्व आदि संसार ज्ञावाद ज्ञर्म है ज्ञ कोटि में है ना आत्मधर्म था यदि उत्तर मार अविद्या आत्मधर्म नहीं है तो गेय में आ जाना है अविद्या भी और उसके कार्य जितने भी हैं सबके सब ये ग्ञ कोटि में है क्षेत्र और क्षेत्र का दो ही ज्ञान और ज्ञाय कोटि में सारी है क्षेत्र ज्ञान जानता है इनको जय है ज्ञाता का धर्म नहीं है ज्ञाता अपना धर्म स्वयं नहीं जानता तो अपने स्वरूप को कोई भी नहीं जान सकता क्षेत्र धर्म बोल दिया ज्ञो है ना क्षेत्र धर्म है अविद्या और अविद्या के कार्य जितने भी में है, जाना जाता है गय कोटी में है तो क्षेत्र धर्म गय जितने भी है क्षेत्र धर्म है शरीर का धर्म है क्षेत्र का धर्म है क्षेत्रज्ञ का नहीं या तो क्षेत्रज्ञ से तक दोष अनुपत्ते और ज्ञाता जो क्षेत्र क्या है उसमें अविद्या कृत दोष नहीं आने वाला है ज्ञ का धर्म ज्ञाता में नहीं आता ठीक है तदैव प्र उसी को विस्तार कर देंगे माने ज्ञाता का धर्म नहीं है विद्या वो तो क्षेत्र का धर्म है जो ज्ञा कोटि भय कहा यावध इत्यादि उसके विस्तार है यावध किंचित क्षेत्रज्ञ से दोष अजातम देखो क्षेत्र में कोई दोष नहीं अविद्यमान दोष है उसमें कोई दोष नहीं निर्दोष है क्षेत्र ज्ञा परमात्मा ही है जितने भी दोष आरोप करते हो तुम सिद्धांत बोल रहे हैं है। जितने दोष यावद किंचित क्षेत्रज्ञ जितने भी क्षेत्रज्ञ को जो दोष सजाता है यावद किंचित दोष है दोष का आरोप करते हो अवितमान हम जो दोष आई नहीं उसमें निर्दोष है आशा जैसे आरोपित करते हो तस् ज्ञ तो तो बोते जितने दोष देते हो तो ज्ञ कोटि में आ जाते किसी बात है जय भाई क्षेत्र धर्म में आ जाए वो क्षेत्र धर्मत्व ज्ञ होने से क्षेत्र के धर्म है वो क्षेत्रज्ञ का नहीं है क्षेत्र का धर्म है जय कोटि में का ना क्षेत्र के धर्म बात धर्मत्व जो जो दोष आरोप करते क्षेत्रज्ञ का धर्म है वो क्षेत्र का धर्म है जय कोटि में सारे कायश्य क्षेत्र धर्मत्व क्षेत्र द्वारा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ से तत्पर दोषवत्ता इतिहास है पूर्वाधि संता है कि ज्ञत्र ज्ञ जो है क्षेत्र का धर्म होने पर भी जय है ग्यय होने से सुख आदि ग्यय होते जाने जाते हैं क्षेत्र धर्म है वो माने सूक्ष्म शरीर का धर्म है ना वो ज्ञय है क्षेत्र द्वारा क्षेत्रज्ञ क्षेत्र के, के साथ क्षेत्रज्ञ का संबंध है भले वो क्षेत्र के धर्म संसार संसार फिर भी क्षेत्र के माध्यम से क्षेत्रज्ञ में आ जाएगा क्षेत्र में तादाद में उसकी आना है क्षेत्र ज्ञात क्षेत्र धर्म सुख दुखादि संसार क्षेत्र का धर्म होने पर भी क्षेत्र मैंने अंतरणी क्षेत्र है यहाँ सूक्ष्म शरीर क्षेत्र में का धर्म है वो क्षेत्रज्ञा दोषवत्ता क्षेत्र ज्ञ में वो जो दोषवान हो जाएगा वो माना अंतकरण के कारण वो दोषवान हो जाएगा अंतकरण में दोष वो दोष क्षेत्र में आ जाएगा तादाद में होने से आप दिखेगा यह शंका करके नजर न चत ना क्षेत्र क्यों दुष्यति क्षेत्र के जो धर्म है संसार दोष उससे क्षेत्र के दूषित नहीं होता क्षेत्र का धर्म से क्षेत्र के दूषित नहीं होता एक न चत्य मारे क्षेत्र धर्म है क्षेत्र धर्म क्षेत्र जो न दुष्यति क्षेत्र के दूषित नहीं होता क्यों ज्ञातु संसार का अनुपात है ज्ञाता का उसके साथ संसार के साथ संबंध नहीं है उसका संबंध शरीर के साथ है ज्ञाता का संबंध क्षेत्र संबंध नहीं है संसार का संसार का संबंध किसके साथ क्षेत्र के साथ है क्षेत्र का धर्म है उसके साथ है ज्ञात हो जो क्षेत्र के ज्ञाता है उसका संसार का अनुपति उसका संबंध है किसका दोष का संसार जो दोष है ठीक है क्षेत्रश्यापी ज्ञात्वाद न ते न चितो चितो वस्तुत स्पर्शो अस्तित्व उपावे क्षेत्रश्या क्षेत्र शरीर भी तो गये क्षेत्र ज्ञ है क्षेत्र से आप ज्ञाय न तेरह से तो वस्तुतः वर्षो अस्थित है क्षेत्र भी ज्ञाय कोटि में है मान विषय और विषय एक नहीं होते एक जानने वाला क्षेत्र को जानने वाला ज्ञाता है और एक ग्यय है दोनों भिन्न है तो जो ज्ञ पदार्थ का धर्म ज्ञाता में नहीं आता क्षेत्र भी ज्ञ में क्षेत्र को जाना जाता है जो व्यक्ति तम प्राहु क्षेत्र के तहत विधायक एकदम शरीर हम कौन थे या क्षेत्र में तिवी देते इसको क्षेत्र कहा इसको जो जानता है उसको क्षेत्र के कहते तो जानने वाला जो होगा ज्ञाता और जाने जाने वाले विषय वो विषय का धर्म ज्ञाता में नहीं आता वो तो ज्ञाता है और वो ज्ञ है ऐसा ज्याय है क्षेत्र से अभी गए तो आज क्षेत्र भी क्या है कोटि पर क्षेत्र का धर्म ज्ञ ही है और क्षेत्र भी ज्ञ है सुख आदि भी ज्ञ है और अंतकरण आदि भी क्या है जानने का विषय होता क्या था कि ज्यादा तेरह उस ज्ञेय के क्षेत्र के क्षेत्र एक क्षेत्र के साथ चितो वस्तुतः स्पर्शो नास्ती कहते हैं चेतन का में सम्ध नहीं है वहां क्योंकि वो क्षेत्र धर्म है जैसे अभी ज्ञेय गे, तो गेह गोटिव होने से न तेरह चितो वस्तुतः तो परसों चेतन का जो क्षेत्र के चेतन है उसका वास्तव में पर्श नहीं है कल्पित तादाद में से तो परस जैसा लगता है मैं सुख सुखी हूं दुखी हूं बोलता है सुख दुख अपने में दिखता है वास्तविक नहीं है क्यों क्षेत्र धर्म में आता हो यदि इत्यादि यदि आत्मरो धर्मो अविद्यावत्तम दुखित्वादि चाहिए यदि अविद्यावान आत्मा हो और ज्ञा जो शरीर में सुख दुख आदि होना है वो भी आत्मधर्म हो दुखित्वादि यदि यदि आत्मरो धर्मो अविद्यावतम विद्यावान अविद्या आत्मा का धर्म है और उस उसका कार्य जो सुख दुखादि है वो भी आत्मा का धर्म हो तो प्रथम वो प्रत्यक्ष हम बोलो यदि आत्मा का, का स्वरूप होता वो कैसे प्रत्यक्ष होता प्रत्यक्ष इदम ऐसे में प्रत्यक्ष होता मैं भिन्न हो ये तो भिन्न भिन है अहम घट जाना मैं मैं घट को जानता हूँ घट पर जो भिन्न है वही प्रत्यक्ष होता है यदि आत्मधर्म होते तो कैसे प्रत्यक्ष होता ये सुख दुखादि और अविद्या प्रत्यक्ष कैसे होती है, है। आत्मधर्म नहीं है क्यों ये इदम त्वेन है आत्मा अहम त्वेन है ज्ञाता और ज्ञेय भिन्न होता है यदि आत्मधर्म होता तो प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए या प्रत्यक्ष हो रहे इसका तो मतलब आपका धर्म नहीं है ना अवित्या आत्मधर्म है ना अविद्या का कार्य सुख तुखादी आत्मधर्म है एक कहा सिद्धांत यही बोलते हैं प्रथम बात क्षेत्र क्षेत्र के धर्म कैसे क्षेत्र का धर्म होगा ये दोनों तो कैसे हो सिद्धांत बोल रहे हैं ठीक है का कहते हैं धर्म संसार धर्मधर्मित्व ज्ञाय संसर्गित्व का संसार के भी ज्ञायित्व का क्षति धर्म धर्मी भाव से ज्ञ मान संसर्ग में संबंध हो जाए धर्म है अविद्या अविद्यादि पूर्वादि बोलता है धर्मी है धर्म वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा धर्मधर्मित्व न संसर्ग ऐसा संसर्ग मानने पर भी संबंध मानेंगे धर्मधर्मी भाव से ज्ञेयत्व ज्ञायत्व का क्षति ऐसे रूप से ज्ञाय मानेंगे एक धर्म है एक धर्मी है तो धर्म को जानता है धर्मी ऐसा मानेंगे तो क्या क्या आपत्ति होगी कोई पूछा तो कहते यदि इत्यादि कहा था यदि आत्मनो धर्म हो यदि आत्मा का धर्म हो अविद्यावत्त हो मान अविद्या अविद्यावत्त माने अविद्या मतुप के आगे तो लगता है भावार्थ प्रत्येक मधुप के प्रकृति का ज्ञान कराता है अविद्या से मथुप लगाए अविद्यावत बनाए उसका आगे तो लगा हुआ है वो अविद्या अर्थ अविद्यापत्व माने सुखित्व तो माने सुख दुखित्व तो माने दुख होता है मान सुख शब्द से इन्हीं प्रत्यय करके मतुप अर्थ में इन्हीं करके सुखी बनाया उसके आगे त्व तो लगाया हुआ है मतु प्रत्यय के आगे यदि त्व तो लगता हो तो वतु के प्रकृति जो था जैसे सुख से सुखी बनाया था उसके ज्ञान कराएगा सुख दुख संसार आ जाता है तो अविद्यापत तो माने अविद्या यह अर्थ होता है यदि आत्मा धर्म अविद्या दुखित्व आदि दुखित्व दुख सुखादि दुखादि जो भी अविद्या धर्म हो धर्म माने के आत्मा का धर्म माने कथम वो प्रत्यक्ष दूसरे का धर्म दूसरे में कैसे प्रत्यक्ष होगा विषय का धर्म है वो और ज्ञाता को कैसे प्रत्यक्ष होगा एक देख सिद्धांत कहा ठीक है आत्मधर्म से आत्मना ज्ञात्व स्वश्या अपत्या कर्म कर तो यही अर्थ है अपना धर्म अपने से ही जाना जाता हो मैं मुझको जानता हूं ऐसा कोई बोलता हो वह दोष आ जाता है कर्म वही कर्ता भी वही कर्म और कर्ता भिन्न होता है कर्म भिन्न होता है कर्ता भिन्न मैं उसको जानता होता मैं मुझको जानता हूं नहीं हो सकता कर्म भी अपने को बनाना कर्ता भी अपने को बनाना मैं मुझको जानता हूं नहीं होता कर्म और कर्ता में विरोध हो जाता है ये कह रहे सिद्धांति आत्मधर्म से आत्मा कहते आत्मा का धर्म यदि हो अविद्या और सुख दुखादि संसार स्वयं आत्मा के द्वारा ही जाने जाता हो धर्म मान करके तो क्या स्थिति होगी स्वश्या भी ज्ञात अवध्या स्वयं भी ज्ञा हो जाएगी उस स्थिति में अपना धर्म को जानता तो अपना भी स्वयं भी ज्ञ बन जाएगा उसका तो कर्म करते विरोध कर्म और करता एक ही होना विरोध हो जाता है दोष आएगा इसलिए आत्मधर्म नहीं मान सकते उसको अविद्या और संसार को ही कहा किंच करके टीका में कहते हैं किंच विमतम नक्षत्र ज्ञाश्रितम कहते हैं जो विवादास्पद संसार और अविद्या क्षेत्रज्ञ में आश्रित नहीं है वास्तव में नहीं है कल्पना है सारी है कि मतम विवादास्पद जो अविद्या और संसार है दोनों न क्षेत्र ज्ञा आश्रितम क्षेत्र के आश्रित नहीं क्षेत्र धर्म नहीं है ये क्षेत्र के धर्म नहीं है आश्रित तद व्यक्ति क्षेत्र के द्वारा जाना जाता है जो जाना जाता है वो जानने वाले का धर्म नहीं होता तदवेद्य उस क्षेत्र के द्वारा वैद्य होने के कारण जाना जाता है रूपाधिव जैसे रूप है घट में नीला पीला रूप है देवदत्त तो जानता है उसको तो वो रूप और देवदत्त एक है क्या देवतत्त का धर्म नहीं है वो रूप वो घट का रूप है क्षेत्र का रूप है ठीक विषय का रूप है इसी प्रकार यहां और उसके सुखारी आत्मधर्म नहीं है वो क्षेत्र का धर्म है वो क्षेत्र में आश्रित है आत्मा में नहीं है माने आत्मा सुखी दुखी नहीं होता वास्तव में वो मन के साथ अज्ञान काल में ताब मतलब मान्यता आ जाती है इत्यादि प्रथम भो इत्यादि कहा गया प्रथम बा क्षेत्र के धर्म कैसे क्षेत्र के धर्म हो सकते हैं यह अविद्या और अविद्या और सुख दुखादि संसार नहीं हो सकते कहा काम कहते हैं किंच महाभूतान इत्यादि ज्ञाय मात्र से क्षेत्रांतर क्षेत्रांतर भावात्त नाद ये भी आगे एक हेतु है क्षेत्र का जो निरूपण करते हैं चतुर्थ श्लोक और पंचम श्लोक में महाभूतान अहंकारो बुद्धि आत्मदर्म नहीं दिख इसको क्षेत्र शब्द से कहेंगे अत्यंत महाभूत ने अहंकारों बुद्धि इंद्रिया दश एक च पंच चंद्रिय गोचरा इच्छा द्वेष सुखम दुखम संगात चेतनाधृति ये तत् क्षेत्र समाज सेना स्वीकार इस क्षेत्र का प्रणन किया है दो श्लोकों में आदि करके महाभूत का अर्थ वह अपीकृत भूत है वो तो महाभूता इत्यादि ना जो चतुर्थ और पंचम श्लोक दो श्लोकों के द्वारा यहां ज्ञाय मात्र जितने भी ज्ञाय वस्तु है इसी दो श्लोक में अंतर्भूत कर दिया जय कोटि में जितने भी हैं क्षेत्र कोटि में जितने भी हैं जय मात्र क्षेत्रांतर भावा क्षेत्र के अंतर्भूत कर दिया कोई भी जाना जाता वो क्षेत्र है जानने वाला क्षेत्र ज्ञा बस इतनी बात है क्षेत्रांतर भावा न अभिद न्ञात अविद्या और अविद्या का कार्य सुख दुखादि संसार ज्ञाता का धर्म नहीं है यह सिद्ध होता है ज्ञा का धर्म क्षेत्र तो तो का धर्म है सिद्ध होता है क्षेत्र के लक्ष्य में आया सभी एका तो इत्यादि सबसे बोलते हैं ज्ञम तो सर्वम सबके सब, सब ग्यय है ज्ञाता को छोड़कर करके जितने वस्तुएं सब गय हैं यही निरूपण आई इसी में चतुर्थ पंचम ज्ञम तो सर्वम क्षेत्रम सबके क्षेत्र है शरीर है शरीर कोटी में आ जाते हैं ज्ञाता है वह क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र ज्ञा ज्ञाता ही है ज्ञ नहीं है जानने वाला है वो और सबके जाने जाते हैं ये क्षेत्र जितने जितने जाने जाते हैं वो क्षेत्र है जो जानने वाला है वो क्षेत्र क्या है गेयम तो सर्वम क्षेत्रम जितने भी ज्ञाय वस्तु संसार में पाए जाते हैं तो वही तो है अविद्या व्यता कार्य ये महाभूत आदि वही है अविद्या अविद्या के कार्य में आते हैं ये अविद्या भी है प्रकृति शब्द से अविद्या भी आएंगे सब अविद्या और अविद्या के का कार्य को क्षेत्र शब्द से कहा हुआ है वो <coughs> ज्ञाता है वह क्षेत्र ज्ञान क्षेत्र ज्ञा ज्ञाता ही है तो निर्धारण हुआ है। इस अध्याय में द्वि वस्तु का निरूपण है जितने वस्तु है वो क्षेत्रज्ञ है जो ज्ञाता है वह क्षेत्रज्ञ है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ द्वि विभाग तो कहता है क्षेत्र क्षेत्र के अध्याय है यह इसे अवधारित है अविद्यावादे क्षेत्र के विशेषणत्व क्षेत्र क्षेत्र के धर्मत्व तस्तः प्रत्यक्ष उपलब्ध है तुम वृद्धों सारे बातें बोलो विरुद्ध हो जाता है जब दो ही वस्तु सिद्ध हो जाता है ज्ञ और ज्ञाता सिद्ध होने पर फिर अविद्यादि दुखित्वादि अविद्यादि अविद्या और दुखित्वादि धर्म अविद्या का धर्म दुखित्वादि सुख दुखादि क्षेत्र के विशेषण क्षेत्रज्ञ को विशेषण बनाना पूर्वादि ये कर रहा है सुख दुखादि अविद्या क्षेत्रज्ञ में है बोल रहा है उष्णाशन क्षेत्र के तुम क्षेत्र के का धर्म मानना उनको अविद्या और संसार को तस्व प्रत्यक्ष उपलब्ध है तुम तो और संसार और अविद्या प्रत्यक्ष उपलब्ध है का कहा पूर्वादि में यह सब विरुद्ध उच्चते पूर्वादि के द्वारा विरुद्ध कहा जाता है क्यों क्षेत्र के एक विशेषण भी नहीं है क्षेत्र का धर्म भी नहीं है प्रत्यक्ष उपलब्ध भी नहीं है वास्तव में अविद्या मात्रवाद केवल केवल अविद्या के द्वारा आरोप क्षेत्र क्षेत्र के विचार के द्वारा अविद्या अविद्या का कार्य जो जो हाँ है सब अविद्या से आरोपित है वास्तव में नहीं है अविद्या भी नहीं अविद्या का कार्य अविद्या मात्र अवष्टमवाद अविद्या मात्र से आरोपित है सारे ही है केवल केवलम अविद्या मात्र अवष्टमवाद का केवल अविद्या से ही आरोपित है वास्तव में ना अविद्या है ना अविद्या का कार्य है ना उसकी उपलब्धि भी होती वास्तव में वस्तु है नहीं क्या उपलब्ध होना अविद्याजन वस्तु होता ही ठीक है कहते हैं एतद्य व्यक्ति इति उक् तत्वा तद्य व्यक्ति तम प्राहु क्षेत्र तद्विदा कहा हुआ है इदम शरीरम कौन थे यह क्षेत्र विधि विधि यतेद तम प्राहु जिसको जानता है क्षेत्रज्ञों को क्षेत्र जान... को जानता है क्षेत्रज्ञ तद्विद क्षेत्रज्ञ क्या का प्रथम श्लोक में एक तद्य उक्त तत्वाद भगवान ने ऐसा कहा हुआ है इसको जो जानता है कि क्षेत्र को जानता है उसको क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञ से ज्ञातृत्व निर्णय तो क्षेत्रज्ञों को ज्ञाता रूप से निर्णय किया है भगवान ने यह तद्व्य व्यक्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ तत्व्य क्षेत्र जानने वाले लोग उसको क्षेत्र के कहते जो इस क्षेत्र को जानता है क्षेत्र के कहते उसको ऐसा माना है न तत्वज्ञ में केंद्र प्रवेश अन्य ज्ञा वस्तु उस क्षेत्रज में प्रवेश होना संभव नहीं है तत्व क्षेत्रज्ञ उस क्षेत्रज्ञ में ज्ञाय वस्तु का प्रवेश ही नहीं इस क्षेत्र को जानने वालों को क्षेत्रज्ञ कहते कहा भिन्न करके कहा तो कहां क्षेत्र वहां ज्ञाय कहां से प्रवेश करेगा क्षेत्रज्ञ में नहीं कर सकता ज्ञाता एवं ही कहा था ज्ञाता एवं क्षेत्रज्ञ भाषा में कहा था क्षेत्रज्ञ ज्ञाता रूप से कहा है भगवान ने प्रथम स्वर में ठीक है कहते हैं क्षेत्र क्षेत्र एवं स्वाभाव्य सिद्धि इनका स्वभाव जब सिद्ध हो गया क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का स्वभाव क्षेत्र का स्वभाव सारा संसार और संस्कार का कारण अभित क्षेत्र है और क्षेत्रज्ञ उसको जानने वाला सिद्ध हो गया क्षेत्र चैत्रग, क्षेत्र और एवं स्वभाव ऐसे स्वभाव होने पर यह ज्ञाता ही है वो ज्ञाय ही है यह स्वभाव है इसका क्षेत्रज्ञ ज्ञाता ही है और बाकी सब अविद्या अविद्या कार्य ज्ञाय ही है ऐसा स्वभाव है इसका इसमें तो ही रहेगा इसमें ज्ञातृत्व तो ही रहेगा ऐसा स्वभाव होने पर सिद्ध होने पर सिद्धम क्षेत्र धर्म तुम अविद्यादी थे सारे के सारे अविद्यादि धर्म क्षेत्र के धर्म सिद्ध हो जाते हैं स्थिति क्षेत्रज्ञ का धर्म नहीं अविद्यादि सुखित्व दुखित्व आदि भी क्षेत्र क्षेत्र के का धर्म नहीं कहा अवधारित यही कहा था जब ज्ञेम तो सर्वम और ज्ञाता एवं क्षेत्र अवधारण हो चुका है श्लोक में देख करके इदम शरीर हम कौन थे यह क्षेत्र विधि विधि ये और ये शरीर के द्वारा क्या क्या आता है महाभूत आदि सब इसमें है तो शरीर के वर्णन में सब आ जाएंगे जित में ज्ञा सब आ जाएंगे अवित्व का कार्य यही पूरा है ये शरीर बाहर है नहीं यही है यही घटाएंगे महाभूता ने अहंकार आदि के द्वारा विरोधाच्य न क्षेत्र के धर्मत्व अवैध विरोध है, है। ज्ञान और अज्ञान का विरोध है जैसे तम और प्रकाश के समान विरोध है प्रकाश आने पर तो अंधेरा हो नहीं सकता अंधेरा है तो प्रकाश नहीं हो सकता विरोधी होते हैं तो विरोधाच विरोध होने से भी मानी क्षेत्र के का धर्म नहीं सोचते क्षेत्र के उसको नाशक होता है विरोधाच्य न क्षेत्र के धर्मत्व अविद्या अविद्या और अविद्या के कार्य जितने भी हैं सुख दुखादि क्षेत्रज्ञ का धर्म नहीं हो सकते विरोध है क्या है क्षेत्रज्ञ इत्यादि कहां था क्षेत्र ज विशेषणत्व ये विरोध क्षेत्रज्ञ धर्मत्वम तस् से प्रत्यक्ष उपलब्ध विरुद्धों को विरोध आई है तो, दा दा दे दे दा दा दा दा। जो दो कोटि में निर्णय कर चुके हैं फिर क्षेत्र का धर्म अविद्यादि को मानना विशेषण बना और क्षेत्रज्ञ का मानना क्षेत्रज्ञ का धर्म मानना उनको और वो उनका फिर प्रत्यक्ष होता है सुखित्व दुख आदि क्षेत्रज्ञ को मानना ये सारे विरोध क्षेत्र धर्म दूसरे ज्ञाता को कैसे प्रत्यक्ष होगा दूसरे का धर्म धरुत्ववादित्य मूलम दर्श है विरुद्ध बोलता है इसमें मूल कारण क्या है पूर्वादि विरुद्ध बोल रहा है दूसरे का धर्म दूसरे में आरोप कर दे रहा है क्षेत्र के धर्म को क्षेत्र के में आरोप कर रहा है संसारित तो अविद्यादि के तो इसमें मूल कारण क्या होगा अविद्या इत्यादि अविद्या मात्र अव केवल केवल अविद्या का सहारा लेकर बोलता अज्ञान के सहारा से बोल रहा है यदि जानता तो नहीं बोलता नहीं जानता मातृपद से अविद्या मात्र दिया है अवष्टम केवल मातृपद से व्यावर्तम व्यावर्तिमान युक्त युक्ताख्यम अवष्टमान धर्म भक्तम केवलम पदम कहा मात्र शब्द जो अविद्या मात्र कहा उसके मतलब व्यावर्त्य उसके द्वारा मात्रा लगाने से आने की व्यावृत्ति होती है आप मात्रा आना दूसरे नहीं ला सकता व्यावृत्ति होते मात्र शब्द ऐसा है उसी के अर्थ बताने वाला केवल शब्द भी आ मात्र और केवल दोनों एक ही है मात्र बोलने से भी यही है व्यावृत्ति करता है अन्य की इतर व्यावृत्ति कर देता है और केवल भी उसी अर्थ में होता है तो यही कहा जा रहा है मात्र पदस्यम व्यावर्तमान युक्ति आख्याख्यम व्यावर्तमान जो युक्ति है व्यावृत्ति करना है अवस्था विद्या के कारण बोल रहा अन्य कोई कारण नहीं बोल रहा है इसमें अन्य भी है एक आश्रयांतर भी लेते हैं वक्त केवल पदम अन्य कोई है नहीं यही है इसे जोड़ लगाने के लिए कहा गया अविद्या विरुद्धों में भी से जिस देखो अविद्या दे की महिमा जिस अविद्या से विरुद्ध का भी वहन किया जा सकता है जो होना नहीं चाहिए वो भी हो जाता है विरोध है होना नहीं चाहिए हमारे क्षेत्र का धर्म क्षेत्र में नहीं होना चाहिए चाहिए ना ज्ञा का धर्म ज्ञाता में नहीं होना चाहिए तो अविद्या के कारण वो भी हो जाता है ज्ञान काल में यही कहते नहीं होना चाहिए राज्यों में सर्प नहीं होना चाहिए किंतु हो जाता है किसका द्वारा अवित्य अवितया में ऐसे शक्ति है अघटित घटना घटी ऐसी जो घटना नहीं चाहिए ऐसी घटना को चमत्कार करने वाली है रज्जो में सर्प कभी हो नहीं सकता किंतु हो जाता है क्षेत्र का धर्म है आत्मा का धर्म नहीं है यही सिद्ध कर रहा है क्षेत्र का किसको होता है वो भी अज्ञान से होता है वास्तव है ही नहीं हाँ, मानना भी गलत है सुख दुख भी गलत है मानना भी मान्यता भी गलत है सब के सब यही है एक आदित्य वह सब बस सारा कल्पना सारी कल्पना है सारे जाते नहीं है बहन करना धोना विरुद्धों में भी निर्बोधन शख्य थे जिस विद्या के द्वारा ऐसा किया जाता था व्यवहारिक तो काल में बोला हुआ है माने जहां पर विशेष होता है विशिष्ट होता हुआ वहां निर्विशेष भी रहता है इसको दिखाने के लिए मैंने विशिष्ट काल में दिखाया संसारी अवस्था में दिखाया जहां संसारी होगा वहां असंसारी भी वास्तविक तो संसारी होता ही है स्वरूप होता ही है हो। वहां तो विशिष्ट की कल्पना हो जाती है वह स्वरूप रहेगा ही कहने के स्वतंत्र अभाबाद अविद्या का स्वतंत्रता नहीं है जिस अविद्या से विरुद्ध का भी बनाया जा सकता है उसका स्वभाव स्वतंत्र नहीं है किसके अभिद्य की स्वतंत्रता का अभाव है वो स्वतंत्र नहीं है चितो अन्य से अवित मानत्य चेतन से अन्य कोई है ही नहीं अतदाश्रयत्वाद कोई चेतन से अन्य कोई भी है ही नहीं अभिद्य और चेतन दो ही है उसी में अन्य में रह नहीं सकती अविद्या तस्य आविद्य स्वभाव था यार तदाश्रय तुम तो, इसलिए आविद्य रूपी जो स्वभाव है धर्म है उसके द्वारा तदाश्रय तुम तो चेतन में आश्रित होना व्याघाता व्याघात तो है चेतन में आश्रित होना संभव नहीं है आश्रय जिज्ञास पृछती आश्रय की जिज्ञासा को कौन है कहां रहती है मान चेतन है। तो हो नहीं पा रहा है अविद्या आश्रय नहीं बन पाता विरोधी है तो कौन आश्रय उसका उसका था? दो ही वस्तु का निर्माण हो रहा है चेतन और जड़ अविद्या और विद्या माने ज्ञ और ज्ञाता दो ही है तो ज्ञाता तो आश्रय नहीं चेतन आश्रय नहीं हो पाता क्यों हो नहीं हो तो सकता कहा वो स्वतंत्र नहीं है स्वतंत्र रहने सकती पहली बात वो अविद्या जिस अविद्या से जो नहीं होना चाहिए वो भी हो रहा है सुख दुखाते आत्मा में नहीं होना चाहिए वो भी दिखा रही जो अविद्या कंतु तो? स्वतंत्र नहीं है वो पराधीन मानेंगे तो चेतो अन्य से अविद्य मान चेतन से अतिरिक्त कोई वस्तु है ही नहीं अब अविद्या विद्या कार्य एक तरफ है और एक चेतन है चेतन को छोड़कर अन्य कोई बचे नहीं कहां आश्रित होगी अविद्या वो पूर्वादि पूछेगा और तदाश्रय अविद्या का आश्रय कोई भी नहीं हो सकता क्योंकि अन्य वस्तु तो है नहीं वहां तस् अविद्या अविद्या स्वभाव होता है वो आविद्य के स्वरूप है कहीं ना रहना पड़ेगा उसको तदाश्रय तो इसलिए चेतन में आश्रित भी नहीं पा रही क्यों अविद्या है अविद्या विद्या में कैसे आश्रित होगी आश्रय जिज्ञासया पृथ्धि तो आश्रय की इच्छा से पूछता है पूर्वाजी ये पूछा अत्रह सा अविद्या कश्य वो अविद्या किसकी है क्षेत्र तो स्वतंत्र नहीं क्षेत्र धर्म भी नहीं हो पा रही वो वास्तव में और स्वतंत्र नहीं हो परतंत्र है तो चेतन छोड़कर कहने कोई भी है भी नहीं और चेतन ज्ञाता ज्ञाता ही होता है ज्ञाय ज्ञाय होता है चेतन में भी नहीं हो तो कहां आश्रित होता है वो मानी अज्ञान दशा आरोपित होता ही सिद्ध करना है वास्तव में नहीं हो कहीं भी आश्रित नहीं है अज्ञान में चेतन में आश्रय दिखाई पड़े ये सिद्ध करेंगे हम भाष्य में कोई तो प्रश्नोत्तर चलेगा चाह अद्या कश्य वह अविद्या किसकी है फिर ये पूछा गया था पूर्वादि में पूछा था उत्तर देंगे सिद्धांत कहते आश्रय मात्र पृछते तद विशेष स्वभा मैंने केवल आश्रय को पूछते हो कहा है व्या पूछते हो अथवा विशेष पूछते हो संबंध के बारे में पूछते हो किसमें संबंध रखती है अविद्या आश्रय मात्र केवल आश्रय मात्र के विषय पूछे पूछा जा रहा है क्या अविद्या कैसे करके किसके है ये बोला न अविद्या किसकी है तद विशेष बात हो संबंध विशेष अविद्या का संबंध कहाँ है ये बोलना चाहते हो प्रथम यदि आश्रय मात्र पूछते हो अविद्या कहा आश्रित तय करके पूछते हो प्रश्न का सम प्रश्न हो नहीं सकता प्रश्न बनी नहीं विद्या किसके पूछना बनता ही नहीं यश दृश्य से तस्य यही बोलता है अरे बाबा अविद्या किसकी है जिसको अविद्या दिख रही है उसी को है जो अज्ञानी हो होगा रहा है वही है अविद्या का आश्रय वही बना हुआ है अज्ञान काल में है ये ज्ञान काल में अविद्या का आश्रय नहीं बनेगा चेतन नहीं बनेगा यश दृश्य से जिसको अविद्या दिखाई पड़ती है उसी को है वो अविद्या उसी में आश्रित है यदि आश्रय को पूछते हो विशेष नहीं बताया कौन है जिसको जड़ भी हो सकता चेतन भी हो सकता है? जिसको दिखता है वही आश्रय मात्र पूछते हो तो यह अर्थ है और विशेष पूछोगे संबंध पूछोगे कहाँ संबंध रखते अविद्या विशेष के बारे में आगे है कश्य दृश्य थे संबंध अब किसको दिखाई पड़ती अविद्यापूर्वादि पूछेगा कस्य दृश्य किसको दिखाई पड़ती है अविद्या कश्य कहा पूछा सा अविद्या कश्य उत्तर दिया ऐसे दृश्य थे तस्य तस्य बोल दिया जिसको दिखाई पड़ती हो अ विद्या हो मां अज्ञानी हो ऐसा भान होता हो उसी को अद्या ये कह दिया आश्रय मात्र के विषय में आश्रय विशेष पूछ रहा हो संबंध कहां संबंध रखती है विशेष रूप से पहले तश्यक बोल दिया सामान्य बोल दिया सर्वनाम से बोल दिया ऐसे दृश्य तश्य ही फिर विशेष पूछना हो नहीं किस व्यक्ति है? है वो पहले सामान्य था अब विशेष कश्य दृश्य किसको दिखाई पड़े अब किसको भाषित होती है विद्या ये प्रश्न है अत्र तो उच्चते से उत्तर देते हैं अविद्या कश्य दृश्यते यदि प्रश्नों निरर्थक किस, किस में आश्रित है किसको कि किस दिखाई पड़ती है किस में आश्रित है यह प्रश्न निरर्थक सार्थक नहीं है प्रश्न नहीं बनता सिद्धांत बोलते किसको अविद्या ये नहीं जान सकते अविद्या को तुम जान करके बोल रहे हो किसमें है करके और पूछ रहे हो किसमें है अरे जो जान रहा उसमें तो अविद्या होगी ना विशेष तो तुम ही हो जाओगे आगे जाकर के अभी तो खिला रहे सिद्धांत ही उसको कस्य दृश्यते थे ये प्रश्न हो निरर्थक है किसको अविद्या दिखाई पड़ती है भाष होता है एक प्रश्न गलत है सार्थक नहीं प्रश्न निरर्थक है ये पूछना ही गलत है प्रथम पूर्वाधि पूछता कैसे निरर्थक है प्रश्न अविद्या किसकी है पूछना कैसे निरर्थक है सार्थक क्यों नहीं दृश्यते अविद्या अविद्या को जान करके तुम पूछ रहे हो आश्रय के बारे में पूछ रहे हो यही तो है वो अविद्या कहाँ आश्रित होती है पूछ रहे हो तो किसमें आश्रित है पूछते हो दृश्य थे जबिद्या यदि अविद्या को देख रहे हो तुम जान रहे हो यदि तो तदवन तम हो वो जो अविद्या वाली को भी देखोगे जो मानी ये देरा आश्रित तो बस कहीं ना कहीं आश्रित तो होना है इस तो जहां आश्रित तो होगी दिखेगा ही जहां अविद्या को तुम दिखाई दिखाई देते हो अविद्या दिखाई दे, तो दे उस आश्रित तुम जानोगे ही उसको पूछना ही नहीं चाहिए दृश्य थे अविद्या यदि अविद्या दिखाई पड़ती हो उसके आभान होता अविद्या का भान होता हो यदि तद्वंतम अभी अविद्यावंतम भी अविद्या वाला जो व्यक्ति होगा पश्यसी उसको भी जानोगे देखोगे तुम न तद्वति तद्वती उपलब्धि माने साकसित प्रश्न माने जब वो वाले को जब जानता हो तो फिर वो किसके कारण बनता नहीं है मैंने गाय वाले को जो जानता हो गाय किसकी है वन प्रश्न होता है क्या गाय वाले व्यक्ति को जान रहा है वो व्यक्ति गाय किसकी है तो ये प्रश्न गलत हो जाएगा डर था इसी प्रकार अविद्या वाले को यदि जानते हो तो अविद्या किसकी प्रश्न गलत है अविद्या उसी की है यदि अविद्या वाले को जानते हो तो ये उत्तर दे रहे सिद्धाम न तद तो तद्वती उपलब्ध मान है शब्द लेना अविद्या अविद्यावान उपलब्ध हो जाने पर मैंने अविद्या को जानते तो अविद्या अविद्यावान भी उपलब्ध ही होगा क्यों अपने आप तो आश्रित तो रह नहीं सकती वो तो अविद्या को जाना तो कहें अविद्यावान में रहेगी वो जानते हो तुम तो न तो उपलब्ध उपलब्धि माने अविद्यावान उपलब्ध होने पर तो अविद्यावान उपलब्ध हो चुका है उस स्थिति में सा कैसे मानी अविद्या कैसे बोलना प्रश्न बनता ही तो नहीं ठीक नहीं ये प्रश्न करना जैसे दृष्टांत देते हैं नहीं गोमती उपलब्ध माने गाय वाला व्यक्ति की उपलब्धि हो गई देवदत्ता गाय वाला है पता लग गया गोमती व्यक्ति गाय वाला जो व्यक्ति है गाय वाले को गोमत बोला सप्तम भी है गोमती गाय वाले व्यक्ति की उपलब्धि होने पर गावक का सिद्ध प्रश्नों अर्थमान अर्थमान नहीं होता ये प्रश्न ये गाय किसकी है अरे भाई गाय वाला जब जान लिया तो गाय किसकी पूछा जाता उसी की गाय है और किसकी है वो गाय वाले की है गाय वाले को जानते हो तो गाय किसकी है एक पूछना कल है ठीक इस प्रकार है अविद्या को यदि जा? देख जानते हो अविद्या वाले को भी तो जानते हो कहीं ना आश्रित होना ही है उसने जहां आश्रित है उसी की अविद्या हो जहां आश्रित होगी उसी की अविद्या होगी क्यों अविद्या निराश्रय रह सकती कहीं आश्रित हो कहीं ना कहीं आश्रित होना है यदि अविद्या को जान रहे हो तो अविद्या वाले को भी उसको निराश्रय तो है नहीं वो कहा जहां आश्रित है वही अविद्या को देखा तुमने तो आश्रित आश्रय को देखा है तुमने अविद्यापान को जानते ही हो यही कहा है दृश्यते तो अविद्या यदि दिखाई पड़ती हो अविद्या अविद्या का भान यदि होता हो तो अविद्या वाले का भान होना स्वाभाविक है क्यों निराश्रय रहने सकती हो आश्रय में कहने के आश्रित है तो अभिदा जहां आश्रित है वो होगा अविद्या वाला सिद्ध हो जाएगा नक्ष तद्वती उपलब्धि में आने अविद्या वाले की उपलब्धि हो गई हो जब व्यक्ति की तो का प्रश्न फिर वो अविद्या किसके बनता ही नहीं जब व्यक्ति के ज्ञान हो चुका है तो अविद्या उसमें जो आश्रित अविद्या उसका ज्ञान होगा ही होगा कश्य हो पूछना बनता ही नहीं उसी का है जहां आश्रित है यही दृष्टान दिया नहीं गोमती उपलब्धि माने गाय की उपलब्धि हो पर गावक कश्य प्रश्न हो न भवे तो नकार है गाय किसकी है पूछना सार्थक नहीं होता जिस प्रकार इसी प्रकार अभी अविद्या अविद्यावली की उपलब्धि हो जाने पर अविद्या किसके पुषना पंता नहीं यह सिद्धांत कहा ठीक है मैं कहते हैं अविद्या दृश्य अदृश्य वा अविद्या ज्ञा कोटि में कि ज्ञाता कोटि, दृश्य की अदृश्य है सिद्धांत पूछते हैं अनुभव में आती है नहीं आती है अविद्या दृश्य अदृश्य वा यह सिद्धांत पूछा दो विकल्प करें पूछा अविद्या दृश्य है कि अदृश्य है दृश्यत्व यदि दृश्य है अविद्या जाना जाता है उसको पारतंत्रया तो वो परतंत्र है पराधीन है स्वतः नहीं है अन्य से देखा जाता उसको यदि हो तो क्योंकि जड़ है ना जड़ है पारतंत्रया दूसरे के अधीन होने से क्यों चित्व नहीं कहीं कहीं वो आश्रित होकर के दिखाई पड़ेगी स्वतः नहीं दिखाई सकते अविद्या अविद्या का अनुभव स्वतः नहीं होगा क्यों पराधीन हो जड़ पदार्थ है कहीं ना कहीं आश्रित होना ही होगा किंचित नि्ठत्व तदृष्य का अविद्या की दृष्टि मानी अविद्या के ज्ञान कहीं ना कहीं आश्रित होकर ही होगा आश्रय मात्र प्रश्न उसमें तो आश्रय मात्र को पूछना चाहिए हां अविद्या का आश्रय क्या है करके पूछना चाहिए प्रश्न अदृश्यत्व यदि अविद्या अदृश्य है तो अप्रकाशत्व फिर प्रकाश नहीं होगा स्वतः सिद्ध नहीं पाएगी वो घटादि वस्तु स्वतः सिद्ध नहीं हो सकते अदृश्य मानेंगे तो असिद्धि रहे वह से अविद्या की असिद्धि हो जाएगी अदृश्य मानने पर अविद्या की सिद्धि नहीं हो पाएगी दृश्य मानेंगे तो वो जड़ पदार्थ है कहने के आश्रित होगी होगी जहां आश्रित होगी उसी की अविद्या वो ये सिद्ध हो जाता है तो कब पूछना रहे अविद्या किसकी करके सिद्धार्थ ने कहा द्वितय में आलम्बते पक्ष लेते हैं अदृश्यवाह है, क्या था आश्रय में आद्रम पूछना है अथवा क्या पूछना है तो या द्वितीय पक्ष था तद विशेष माने अविद्या का संबंध के साथ जानना जाते हो तद विशेष कहा था द्वित में आलम्बत है कश्य पूर्वादी बोलते कश्य हम ये जानना चाहते हैं संबंध किस में अविद्या का और अविद्या को जानने वाले के संबंध दो का संबंध होना होगा किस अविद्या है वो लगाया कस्य लगा दिया कस्य कश्य दृश्य पूर्वादि बोलता है किसको दिखाई पड़ती अविद्या अनुभव अनुभूति किसको होती है अविद्या की उत्तर देते हैं आगे अविद्या दृश्यमान अदृश्य दृश्यमान है अविद्या दिखाई देती है पूर्वादि बोलता हो अदृश्य नहीं दृश्य है आश्रय विशेष आत्मरूपी स्व अनुभव सिद्ध होता आप आश्रय विशेष होकर आत्मा में आश्रित होगी ना कहा होगी जड़ वो है चेतन में आश्रित होगी अपने अनुभव से सिद्ध है सिद्धवाद प्रश्न से निपकाश था उत्तर महा प्रश्न यहाँ निर्वकाश है प्रश्न बनता ही नहीं चेतन में आश्रित है चेतन के साथ उसका संबंध है आविद्य संबंध है ये सिद्ध होता है तो प्रश्न होने से अविद्या कश्य द्वि पदार्थ हैं जड़ और चेतन और जड़ है चेतन में आश्रित है सिद्ध हो जाता है नहीं नहीं वास्तव में नहीं है ना कल्पना में तो है यदि रहना है तो चेतन में रहना है उसने कहां रहना है नहीं माने उस उस यदि उसने आश्रय होना है तो चेतन में होना होगा माने काल्पनिक है अविद्या काल में चेतन में अज्ञान भाजता है ना कहां भाजता है अज्ञान काल में भाजता है अत्रिक अत्र उचित कहा विद्या कश्य यदि प्रश्नों निरर्थक विद्या किसकी है अविद्या किसकी प्रश्न निरर्थक है सार्थक नहीं है क्यों प्रथम पूर्वाधि पूछा तो उत्तर दिया दृश्य चेत अविद्या यदि अविद्या का अनुभव होता हो तो जिसको हो रहा हो वही उसका आश्रय बनेगा वही खुशी की होगी अविद्या है दृश्य चेत अविद्या तदबंधु पश्च्य क्योंकि वो निराश्रय रह सकती और वो वास्तव में तो कहीं भी आश्रित नहीं भाई ने क्या आश्रित होना है यदि आश्रय मानेंगे तो चेतनी आश्रय होगा उसका तो तुम जान रहा है जो अविद्या वाले को जानते हो तो अपने को जानते कि नहीं जानते अविद्या वाले तुम ही हो तो अपने को जानते हो अभिदेव अविद्या को जानते हो यही कहना है गाय वाले को कोई जानता हो तो गाय किसकी पूछना व्यर्थ है जिसके जिसको जाना होता है। है। ऐसा ही यहां भी है प्रश्नार्थक क्यों प्रश्न अनाथ क्यों प्रश्न उदाहरा पड़े थे प्रश्न जो है ना ये अविद्या किसकी है ये पूछना यह प्रश्न के माध्यम से स्पष्ट करना कथम पूर्वादी ने कह दिया प्रश्न अनर्थक नहीं है हमारा कैसे प्रश्न अनर्थक हो सकता पूर्वादी ने कहा अब विद्या किसकी आप पूछ रहे हैं आपने कहा अनर्थक है कैसे अनर्थक है ये पूछा तो उत्तर देते हैं कथम दृश्य चेत्या सिद्धांत ने उत्तर दिया था दृश्यते चेत अविद्या यदि अविद्या अनुभव में आती हो तुम्हारे अनुभव में आती हो तो तदवंतु में पैसे अविद्या वाली को देखते हो तुम फिर किसके है संबंध नहीं होता उसकी, उसकी है उसी के फिर संबंध के बारे में क्या पूछना किसकी है अविद्या करके अविद्या वाले को जान रहे हो तुम तो, फिर किसकी अविद्या जब जान रहे हो व्यक्ति को इसकी अविद्या करके फिर क्यों पूछते हो सर दिया तथा प्रथम प्रश्न सिद्धि फिर भी चलो उस अविद्या वाले को जान लिया फिर प्रश्न कैसे अनर्थ होगा कैसे अविद्या हम पूछ रहे एक प्रश्न बता दा न तो तदवी उपलब्धि पहाने साहब कैसे प्रश्न माने तद्वान माना अविद्यावान की उपलब्धि हो जाने पर फिर अविद्या किसके प्रश्न ठीक नहीं है प्रश्न करना ठीक नहीं उसी की है जहां वो दिखाई पड़ रही है यही उत्तर देना है ठीक है तदैव दृष्टांत उसी को दृष्टान्त के द्वारा दिखा दिया तद्वती उपलब्धिवान होने पर अविद्या कश्य प्रश्न हो नहीं सकते जैसे गाय वाला व्यक्ति उपलब्ध हो गई गाय वाले को गोपत बोलेंगे सप्तमी तो गोपति गाय वाले की उपलब्धि हो जाने पर व्यक्ति की उपलब्धि होने पर गाय की उसी की गाय सिद्ध तो हो जाता है जो गाय वाला व्यक्ति है करें पहचाना है गाय इसी के सिद्ध हो जाएगा तो प्रश्न बता नहीं वहां गाय किसकी है क्या पूछा जाएगा ठीक है इसी प्रकार अविद्या वाले को जब निश्चय हो गए तो फिर अविद्या इसी के निश्चय हो जाता है फिर वहां कौ किसकी अविद्या है क्या अविद्या किसकी है, किस है? प्रश्न हो नहीं सकता यह सिद्धांत करता दृष्टांत दाष्टान्त को वैष्मी पूर्व बोलता है दृष्टांत आपने गाय गाय वा, वाले व्यक्ति का दिया ठीक है और यहां पर सिद्धांत बोलना है क्या है वो चेतन और अविद्या दो व्यक्त दिखाना है यहां दोनों विषमो दृष्टान्त सम नहीं है वहां प्रत्यक्ष होते हैं दोनों गाय भी गाय वाले भी या प्रत्यक्ष नहीं होते दोनों अविद्या अविद्या वाला दोनों प्रत्यक्ष नहीं हो रहे इसलिए किसकी हमें पूछा जा रहा है वह पूछा नहीं जाता क्योंकि वो दोनों प्रत्यक्ष विषय है गाय और गाय वाला अप्रत्यक्ष है तो उन्हें बोलेगा पूर्वाजी विषमो दृष्टांत ये दृष्टांत विषम है समान नहीं है सिद्धांत और दृष्टांत में समता नहीं है सिद्धांत में घटाना है अविद्या और अविद्या बान तो का और दृष्टांत है गाय और गाय और गाय वाला यह दृष्टांत है गवाम तदवत से पूर्वाजी बोल रहा है गाय और गाय वाले जो गाय वाला व्यक्ति होगा दोनों का प्रत्यक्ष संबंधों भी प्रत्यक्ष प्रश्नों निरर्थक वहां प्रश्न निरर्थक होगा क्यों वो दोनों प्रत्यक्ष का विषय हैं उनका संबंध भी प्रत्यक्ष हो जाएगा गाय और गाय वाले का संबंध प्रत्यक्ष हो जाएगा क्योंकि व्यक्ति संबंधी व्यक्ति प्रत्यक्ष है तो दोनों संबंध भी प्रत्यक्ष हो जाएगा वहां वहां किसका है कहना व्यर्थ बन जाएगा संबंध दिख रहा है गाय वाले का संबंध गाय भी दिख रहा है प्रत्यक्ष है यदि प्रश्नों निरर्थक न तथा इस प्रकार यहाँ सिद्धांत में नहीं है अविद्या और अविद्यान में ऐसा नहीं है अविद्या तद्वा अविद्या और अविद्यान जो दो है यहाँ प्रत्यक्ष हो ना उस प्रकार से जैसे गाय और गाय वाले का प्रत्यक्ष है इस प्रकार यह दोनों प्रत्यक्ष नहीं है यथा प्रश्नो निरथक जैसे प्रश्न निर्थक हो ऐसा अच्छा नहीं हो सकता प्रश्न सार्थक है वहां प्रत्यक्ष दृष्टान दिया वहां तो ठीक है निरर्थक है प्रत्यक्ष नहीं है अविद्या भी अविद्यावान जो व्यक्ति है वो भी इसलिए प्रश्न कर रहे है, है? है। कि से, हैं किसकी अविद्या प्रश्न ये संबंध दिख नहीं रहा यहां अप्रत्यक्ष अविद्यावता अविद्या संबंध किम तपस्या ज्ञाते किम तपस्या सिद्धांत पूछते हैं अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं हो रहा है अविद्या और अविद्या वाले का होने पर भी अप्रत्यक्ष रूप से अविद्यावता जो अविद्यावान होगा व्यक्ति अविद्या वाला होगा अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं है अप्रत्यक्ष रूप से अविद्यान है वो उसका अविद्या संबंधी अविद्या के साथ संबंध माने पर ज्ञाते का संबंध ज्ञात होगा क्या होगा अज्ञान विशिष्ट आत्मा के द्वारा अज्ञान का ज्ञात होगा यही होगा अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अविद्या वाला व्यक्ति है उसके द्वारा तृतीय अंत है अविद्या संबंध ज्ञाते अविद्या का संबंध ज्ञात होने पर क्यों किम तपस्या क्या तुम्हारे क्या इष्ट प्रयोजन सिद्ध होगा सिद्धांत पूछते हैं प्रत्यक्ष नहीं होता बोल रहे तो अविद्यावान अप्रत्यक्ष के माध्यम से प्रत्यक्ष नहीं होगा अविद्यावान के द्वारा अविद्या का संबंध ज्ञात होने पर तब तो तुम्हारा क्या सुधरेगा का, क्या कार्य होगा सफल सिद्धांत पूछा बोलते हैं अनर्थ हेतुत्व परिहर तब क्या पूर्वादी बोलता है अविद्या अनर्थ का कारण है अज्ञान उसको त्याग बनेगा त्याग हो जाएगा किसका संबंध में इसलिए अविद्या किसकी है करके पूछ रहे हैं उसको त्यागना है जिसकी वो वहां त्याग है उस व्यक्ति ने त्यागना है उसको क्यों अनर्थ कारण है अविद्या उसको परिहार करना चाहिए इसलिए अविद्या किसकी है करके पूछ रहा हूं मैं पूर्वाजी कहाता दिखा दें ये अविद्या शतांपर्स जिसकी अविद्या वही उसको परिहार करेगा वही त्याग तुम्हें क्या आपत्ति है अविद्या जिसकी होगी वही उसको त्यागेगा तुम क्यों इसको प्रयास करते हो तो पूर्वाद मवई व विद्या विद्या मेरे में अविद्या मेरे में ही है अरे तुम्हारे में तो तुम अविद्या को जान ही रहे हो फिर क्यों प्रश्न कर रहे हो ये उत्तर देते सिद्धांत मोबईवाद्या मेरी अविद्या ऐसे पूर्वाज ने कहा तो कहते जाना तभी तब तो तुम जानते ही हो अविद्या अविद्याम जाना तब तो अविद्या को जानते ही हो जैसे मेरा धन है क्या तो धन को जानता कि नहीं जानता अभ्य धन मेरा है कोई बोलता हो धन को जानता कि नहीं जानता जानता है तो मई अविद्या मेरी अविद्या मानने वाला अविद्या को जानता है तुम जान रहे हो इस सिद्धांत जाना से तरी अविद्याम तदवंतम से दोनों को जान रहे हो तुम अविद्या को भी प्रत्यक्ष कर रहे हो और अपने को भी प्रत्यक्ष कर रहे हो अविद्या वाला तुम ही हो जाते हो प्रत्यक्ष कर रहे प्रत्यक्ष ही अप्रत्यक्ष नहीं सिद्धां का जाना तरी अविद्या तदबंधम से आत्मा ना आत्मा मैं स्वयं को भी जान रहे हो तुम तो। मेरी अविद्या करने पर मेरा और अविद्या का संबंध ऐसी थी बात है तो अविद्या को जानते हो अपने को भी जान रहे हो फिर क्यों पूछ रहे हो शाह कश्या अविद्या किसकी है क्यों पूछ रहे हो तो तुम जान रहे हो जाओ प्रश्न अनर्थक है ऐसे सा अविद्या वो अविद्या कश्य सा अविद्या कैसे हो प्रश्न अनर्थक है ऐसे पूरी पक्ष बोलता है जाना भी न तो प्रत्यक्ष मैं जानता तो हूं किंतु तो प्रत्यक्ष से नहीं जानता हूं अज्ञान विशिष्ट है मैं प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं जानता हूं तो सिद्धांत कहते कि अनुमान से जानते हो कहते अनुमान से जाना यदि अनुमान से तुम जानते हो अनुमान प्रमाण से जानोगे अविद्या बैरी है करके जाना कथम संबंध व्याप्ति का ग्रहण कैसे होगा संबंध कैसे होगा अनुमान में संबंध का ग्रहण नहीं हो पाता है पर्वतों पर अनुमान बोलते हैं धूम और अग्नि का संबंध नहीं दिखता वहाँ और संबंध के लिए कहाँ जाना पड़ेगा संबंध महानस में जाना पड़ता है वहाँ अग्नि धूम का सहस्कार वहां दिखा जाता है पर्वत में तो नहीं दिखा जाता अनुमान पर्वत को लेकर हो रहा है पर्वतों पर निमान पर्वत में धूम धूम को देख करके अग्नि का अनुमान किया जाता है वहाँ संबंध नहीं दिखता धूम का अग्नि का संबंध नहीं दिख रहा वहां पर्वत क्यों अग्नि नहीं रही है धूम धूम दिख रहा है कहां से संबंध होगा संबंध देखने के दृष्टांत में जाना पड़ेगा कहां मानस में तो मानस में जाएंगे तो क्या होगा वह प्रत्यक्ष सिद्ध है अनुमान नहीं होता वह संबंध प्रत्यक्ष सिद्ध है यत्र तत्री यथा महानसम प्रत्यक्ष होता है मानी प्रत्यक्ष के बिना अनुमान हो नहीं सकता सीधी बात यह है तो तुम प्रत्यक्ष तो नहीं जानता अनुमान से जानते हो प्रत्यक्ष नहीं है तो अनुमान कैसे होगा प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान होता है व्याप्ति ग्रहण काल में प्रत्यक्ष होना पड़ेगा धूम बदनी को जितने सहचार कहीं भी नहीं देखा हो सहसाह कहीं कहीं भी नहीं देखा हो पर्वत और पर धूम देखकर के अग्नि का अनुमति नहीं कर सकता कभी भी अग्नि और धूम का सहचार नहीं देखा हो तो एक जगह में धूम देखकर के अग्नि का अनुमान नहीं कर सकता जिसने सहचार देखा होने पर जहां जहां धूम होता है वहां अग्नि होते ही निश्चय है जिसको आज एक जगह में धूम देखने पर अनुमान कर देगा अग्नि तो प्रत्यक्ष पूर्वक होता है प्रत्यक्ष नहीं तो अनुमान कैसे करोगे यही सिद्धांत है माने मैं प्रत्यक्ष तो नहीं जानता अनुमान से जानता हूं ऐसे पुरवादी बोले अरे बाबा अनुमान के लिए प्रत्यक्ष की आवश्यकता है प्रत्यक्ष तो नहीं, नहीं कर सकता तो कैसे जानोगे इसका मतलब प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं? अज्ञानी हो करके फिर क्या पूछ रहे हैं अविद्या किसकी करके वो तुम्हारी सिद्ध हो गई यही सिद्धांत बोल रहे समय हो गया है ठीक आ Om Bholananda Bholananda Bholat Bholat Shree Bholashree Bholananda Bholameva Shree Shree Om Namah.